नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एक मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ है हितेंद्र कुमार जोशी जो एलएनटी में विशेष रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं काफ़ी समय से आइए उनसे बात करते हैं इस विषय पर कि रोड सेफ्टी के बारे में कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है और किस तरह से नवंबर मास में खास किस लिए ये दिन मनाया जाता है वो सारी बातें हम सुनेंगे तो आप सभी की तरफ से हितेंद्र कुमार जोशी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आपका हिदम्बे जी बताइए कि आप एलएनटी से कब से जुड़े हुए हैं मैं एलएनटी से पिछले पाँच साल से जुड़ा हुआ हूँ पाँच साल से और अपना ये जो नेशनल हाईवे है ट्वेंटी सेवन उस पर हम लोग मैं रूट डिपार्टमेंट से हूँ तो उसमें हम लोग ट्रैफिक से रिलेटेड जो भी जो चीज़ें होती है उसका पूरा ध्यान रखते हैं और हमारा यही प्रयास रहता है कि रोड पे एक्सीडेंट कम से कम हो और जो ट्रैफिक है वो स्मूथली चलता रहे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड इसके लिए आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं और अब तक कैसे आपने काम किया है थोड़ा सा बताइए अब तक देखा जाए तो हम लोगों का क्या है कि यहाँ पर पे रूट पेट्रोलिंग सिस्टम लगा है जो एनएचआई की ओर से एल को यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं तो पालमपुर से ले कर तक का सेवनटी किलोमीटर का जो रोड है उसको एल देखती है इसमें हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी जो रहती है वो पालमपुर से और सोरगम दोनों तरफ से मूव करती है जो राजस्थान बॉर्डर तक आती है दोनों ओर से दो गाड़ियाँ और फिर वहाँ से रिटर्न पालमपुर तक जाती है ये सेवा ट्वेंटी फोर आवर्स चालू रहती है नहीं, नहीं, नहीं। और इस दौरान रोड पेट्रोलिंग गाड़ी को रोड पे कुछ भी मिलता है यानी कि छोटे छोटा डेब्रिज हो या डेड एनिमल हो या फिर बड़ा कोई एक्सीडेंट हो तो उसको पूरा हैंडल करती है और उसमें उनको जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है मान लो कि आपको इंजरी है कोई पर्सन उसका मैसेज मिला तो एम्बुलेंस और कोई ऐसा व्हीकल है जो एक्सीडेंटल है या कोई ऐसा ब्रेकडाउन व्हीकल है कि जिसको लंबे टाइम तक रोड पर रहना है तो उसके पीछे सेफ्टी कौन लगा के उसको शिफ्ट कर लेती है और हो सकता है तो हम लोग अपनी क्रैन से पंद्रह टन की कैपेसिटी वाली क्रैन भी हम लोगों के पास रहती है तो क्रैन से उस व्हीकल को हम लोग रिमूव कर देते हैं रोड से ताकि दूसरा जो यातायात है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह की जो सर्विसेज हैं और ये जो सारी सर्विस हैं वो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है <laughs> यहाँ रेडियो मदम सुनने वाले लोगों को भी पता चले कि जो नेशनल हाईवे पे जो अभी जो सेवाएं मुहैया की जा रही है <laughs> उसके लिए किसी से कोई चार्ज नहीं लेगा <laughs> कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग रोड से तो निकल जाते हैं लेकिन कहाँ और किससे संपर्क करना है कुछ विषय पर या बात करने पर या कुछ मुश्किलतें आए रोड चला जाते बिल्कुल जाते बिल्कुल। तो उस समय हमको क्यों फोन लाइंस वगैरह भी है आपके बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर्स बिल्कुल है मैं आपको कहना चाहूँगा कि और लोगों को बताना भी चाहूंगा जी कि काफ़ी चीजें ऐसी लगी हुई है रोड पे जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता वो उसका यूज़ नहीं कर तो मैं आज रेडियो मधुबन के माध्यम से लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है जो एन के द्वारा एल को प्रदान यहाँ करने के लिए कहाँ गया है तो मान लो कि यदि आप रोड पर जा रहे हैं आपको कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स है आप अनजान शहर से आए हुए हैं आपको रास्ते के बारे में पता नहीं है या फिर आपकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो ब्रेकडाउन हो गई है या फिर मान लो कि एक्सीडेंट हो गया नहीं, नहीं। तो हमारे हाईवे पे आपको हर दो किलोमीटर पे इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगे हुए हैं जो या लोकल के बूथ लगे हैं जिसको एस कहते हैं तो वहाँ पर आपको ना कोई नंबर डायल करना पड़ेगा या ना कोई चार्ज पे करना पड़ेगा सिर्फ जाके आप एक बटन दबाओगे तो वो कॉल सीधी हमारे कंट्रोल में पहुंच जाएगी और इसके जरिए आप बात कर सकते हैं और वहां कंट्रोल में पता चल जाएगा कि आप कहां से बोल रहे हो और आप जो अपनी समस्या बताओगे तो उसके रिलेटेड आपके लिए हेल्प मिल जाएगी चाहे वो एम्बुलेंस की हो पे की हेल्प हो या पेट्रोलिंग गाड़ी की हेल्प हो ये तो बहुत अच्छी बात बताएं मुझे लगता है कि हमारे जो रेडियो मधुबन को इस वक्त सुन रहे हैं उनमें से भी बहुत कम लोगों को इस बात का ज्ञान होगा इस बात का पता होगा शायद तो चलिए आपको अगर ये बात मालूम पड़ रहा है ये बहुत ही अच्छी बात है कि हर दो किलोमीटर पे इस तरह की सुविधा है रोड के दोनों साइड लगे हुए किसी को क्रॉस करके भी न जाना पड़े हाँ दोनों साइड लगे हुए इवन मान लो की सारे इमरजेंसी कॉल बॉक्स है वो सारे फाइबर के थ्रू चलते हैं और इनकेस मान लो फाइबर कटा हुआ है तो हर बूथ पे हम लोगों ने स्टिकर लगा रखा है जिसमें कंट्रोल का नंबर है हुँ, हुँ, तो उस नंबर पे यदि कोई रोड्यूजर मिस कॉल भी देता है तो भी उसको कॉल आ जाएगी अच्छा और आपकी हेल्प कर सकते हैं <laughs> क्या बात है बहुत ही अच्छी सुविधा जो है आपने लगाए रखा है और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त सुन रहे हैं तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों को भी दे और अपने परिवार वालों को दे अपने गांव में भी इस बात को ज़रूर बताइए जब भी आप हाईवे पे जाते हो तो आप अगर बाय चांस ना हो हम तो चाहते हैं कि आप सुरक्षित यात्रा करें लेकिन फिर भी बाईचांस ऐसा कुछ होता है तो घबराइए नहीं आपके लिए जो भी सेवाएँ उपलब्ध है उस समय वहाँ पर है और उन चीज़ों का आप अच्छी तरह से उपयोग करें अगर आपके ध्यान में न हो तो कुछ ऐसे चिट्ठी डाल के आप अपने पास रख सकते हैं नंबर का तो ताकि आपको कोई और व्यक्ति भी आपके पास पास में हो तो वो फोन कर, कर हमारे से उस पर भी नंबर लेते हैं तो कंट्रोल हैं। हैं। के नंबर हैं तो उसका उपयोग कर सकते हैं आप उसका लाभ ले सकते हैं और क्योंकि एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत सेवाओं की जरूरत पड़ती है तुरंत सेवा तभी आपको मिलेगा जब आपके पास ये नंबर हो या फिर आपको जो है इस बात की जानकारी हो तो ज़रूर इसका उपयोग जरूर कीजिए और यही सेवा इनकी है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी सेवा आप कर रहे हैं रोड पर जो भी हम सुरक्षा चाहते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये सारी सुविधाएं आपको दी गई हैं आप भी इन सभी का अच्छी तरह से और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सुरक्षा तो हमें अपने आ... कॉन्सेंट्रेशन बना हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा पर ही जाएं और मंजिल को सामने रखें ताकि हम दूसरी तरफ बटके नहीं ज़्यादा जोर से हम लोग अगर टेप चला देते हैं मजाक मस्ती करते हैं पी कर गाड़ी चलाते हैं तो अगर हम नियम तोड़ के कुछ कार्य करते हैं तो उसका भुगतान तो हमें आवश्यक नहीं होता है लेकिन आ, साथ में फिर भी इंसान है गलती हो जाती है तो इन सभी सुविधाओं का आप अवश्य लाभ लें लेकिन सबसे जरूरी है कि आप अपने मन को कंट्रोल करके ही गाड़ी चलाएं तो, ट्रैफिक नियमों का जो पालन है उसको जरूर कर करें तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है सुरक्षित रहें इसके अलावा क्या है बहुत सारे साइन बोर्ड भी लगे रहते हैं सेफ्टी के लिए वो सही बात है और वो बहुत कुछ कहे जाते लोगों को तो हालांकि वैसे तो जब लाइसेंस मिलता है तब इन सारी चीजों का टेस्ट होता है लेकिन फिर भी क्या है कि मान लो कि कहीं बिना जाने ऐसे ही लाइसेंस ले लिया है हाँ, हाँ। पता नहीं कुछ काफी सारे ड्राइवर्स ऐसे भी होते हैं कि जिनको पूछा जाए की साइन बोर्ड लगाए उसका क्या कहना चाहता है तो उसके बारे में पता नहीं होता तो ये चीजें है वो गलत चीज़ है यानी की हम जब भी कोई भी व्हीकल मूव करते है तो उसको सही तरीके से सीट बेल्ट के साथ चलना है टू व्हीलर यूज करते है तो हेलमेट के साथ करना है और जो जिस लेन पे चलते हैं चाहे फोर लेन हाईवे है तो उसमें एक तरफ स्लो लेन एक तरफ फास्ट लेन रहती है और ख़ास करके जहां मोड होते हैं वहां पे हमें किसी का ओवरटेक नहीं करना है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और साइन बोर्ड्स दिया ही जाता है कि हमारी सुरक्षा के साथ यात्रा हो अगर हम लोग उन चीज़ों को देख कर अनदेखा करते हैं तो नुकसान अपना ही कर लेते हैं इसलिए ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपको पता नहीं हो तो जानकारी जरूर लें और उस अनुसार आप यात्रा करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है और काफी चीजें जो है जैसे हम लोग माउंट पे भी जाते हैं काफी साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं डेंजर बोर्ड है ये वो है। होता, है, होते हैं, स्पीड होता है कहीं पे हॉर्न ना बजाने के लिए जहाँ पे हॉस्पिटल या स्कूल होती है वहाँ पे हॉर्न बनाए ना करे आप लोग और जहाँ पे मोड है वहाँ पे अवश्य हॉर्न बजा के आगे गाड़ी चलाए और वहाँ पे ओवर ड्रन कैपे ना करे हितेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं रोड सेफ्टी के बारे में और पालनपुर से लेकर स्वरूपगंज तक जो 76 किलोमीटर आपका जो हाईवे है जिसमें आप इस तरह के जो सुविधाएँ हैं वो हमारे यात्रियों को दे रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का आप अवश्य लाभ ले ऐसी मैं आशा करता हूं और अभी लेते हैं छोटा सा ब्रिक उसके बाद फिर से हम लौटते हैं और बात करेंगे हितेंद्र कुमार जी से आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो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 पालनपुर तक का जो 76 किलोमीटर का जो हाईवे है उसमें विशेष रूप से जो सेफ्टी के चीज़ें हैं उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा इनका अनुभव है और 16 नवंबर को हर साल 16 नवंबर को विशेष रूप से ये दिन मनाया जाता है जहाँ पर जाने अनजाने जो लोग दुर्घटना में चल गए हैं या एक्सीडेंट से दुखी हो गए हैं या किसी भी तरह से उन सभी को श्रद्धांजलि देने के लिए रोड विक्टिम डे मनाया जाता है 16 नवंबर को तो उस दिन में किस तरह की बातें होती हैं किस तरह के ये किस लिए ये दिन मनाया जाता है उस दिन विशेष के बारे में जानकारी हासिल करेंगे हम हितेंद्र कुमार जी से ये सुनते हैं फिर से एक बार हितेंद्र कुमार जी को हर साल नवम्बर में जो थर्ड संडे रहता है जी उसमें ये डे मनाया जाता है जिसको हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ रिमेंबर फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स कहते हैं पूरे विश्व में रोड यातायात में जो भी लोग इसका शिकार हुए हैं तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन विशेष रूप से मनाया जाता है वैसे तो हर कोई अलग अलग प्रकार से श्रद्धांजलि देता है चाहे कोई शांति पूजा करे या सर संभव की प्रार्थना करे वैसे ही हम लोग भी अलग अलग प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं तो इस बार रेडियो मधुबन के माध्यम से हम लोग जितने भी सुनने वाले हमारे उदाहगरण हैं उन सबको ट्रैफिक से रिलेटेड कुछ जो बातें होती है वो बता के ये बताना चाहते हैं कि उन लोगों की लिस्ट में जो ट्रैफिक विक्टिम्स बन चुके हैं उन लोगों की लिस्ट में हम लोगों का नाम शामिल ना हो नहीं, नहीं। उससे कैसे बचा जा सकता है तो इसके बारे में अलग अलग प्रोग्राम करते हैं स्कूल कॉलेज में प्रजेंटेशन भी देते हैं और आज मौका मिला है तो रेडियो मतमन के जरिए भी हम लोग लोगों को बताना चाहते हैं कि जब भी व्हीकल लेके घर से निकलते हैं तो अवश्य याद रखें कि घर पे आपका कोई इंसार्ज कर रहा है और इसलिए इसीलिए रोड ट्रैफिक के जो नियम हैं उनका हम लोग सख्ती से पालन करें बिना ब्रेक के पहले तो जो भी व्हीकल चेक कर ले चेक करें पूरा माना जो भी आपके पास वो ठीक है वाहन है उसको अच्छी तरह से उसका ब्रेक क्लच और फिर हॉर्न वगैरह सब लाइट्स वगैरह ठीक है कि नहीं ये जरूर आप ध्यान रखें और एक बार चेक करके ही आप ऑनलाइन इसको ले सकते हैं। और इसके लेकल इस और को, और को पार्क कर देते है जिससे पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है सही इस तरह के अन बेहद खतरनाक होते है खास करके नाइट के समय में यदि आप कहीं ऐसा पार्क कर देते हैं और पीछे जो व्हीकल लेके आ रहा होता है उसको पता नहीं होता है और उसने मोबाइल में ध्यान है आजकल तो क्या कि <laughs> मोबाइल के से ज़्यादा एक्सड्रेम होने लगे क्या कि मोबाइल में जब आप बात करते हो तो बिना मोबाइल के जब आपका आंखों का विजन जितना रहता है जितना स्क्वायर फीट रहता है ज्यादा रहता है उतना विजन जब आप बात कर रहे हो तो, तो आपका एंगेजमेंट हो गया हाफ माइंड आपका मोबाइल डाइवर्ट हो गया तो आपको सिर्फ आगे का बोनेट और आगे का रोड दिखेगा इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखता है लेकिन इसलिए कहते हैं कि आप मोबाइल पे बात ना किया करें यदि इमरजेंसी कॉल है तो उसको बोल गाड़ी को साइड में अच्छी जगह पार्क कर दे जहाँ आपकी गाड़ी भी सेफ रहे और आप भी सेफ रहे और यदि आप ब्रेकडाउन गाड़ी हो जाती है तो आजकल तो वैसे भी कंपनी वाले भी देते हैं लेकिन यदि नहीं है तो ऐसे इस तरह के जहाँ पे रोड प्रोजेक्ट जैसे हम लोग यहाँ पर सेवा प्रदान कर रहे हैं आप इमरजेंसी कॉल बॉक्स में जाके कॉल कर सकते हैं आप मोबाइल पर रिंग कर लो पेट्रोलिंग गाड़ी आके आपको पीछे सेफ्टी कौन लगा देगी तो कहे कि जिससे आपकी गाड़ी सेफ रहेगी और हो सकता है तो आपकी आपको यदि नज़दीकी मैकेनिक शॉप का भी एड्रेस चाहिए या किसी की हेल्प चाहिए तो वो मिल सकती है हितेंद्र कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त जो इस वक्त रेडियो मदबन को सुन रहे हैं और वो सभी ध्यान दें कि आप भी सेफ्टी के जो नियम है उसको फॉलो करें और दूसरों को भी जरूर इसके ऊपर जोर दें हाँ थोड़ा सा ऐसे हम लोग कभी कभी इमरजेंसी समझ के जल्दबाजी में ये सब चीज़ें करते हैं लेकिन जल्दबाजी से अच्छा है कि आप थोड़ा सा लेट पले हो जाए लेकिन दुर्घटना से बच जाएंगे इसलिए स्लोगन आप देखे होंगे कि हमेशा लगा रहता है दुर्घटना से देरी भली दुर्घटना से देरी ज्यादा जिसको जल्दी है उसको हमेशा आप कहते रहिए कि भाई पहले आप निकलो बाद में हम निकलो हाँ थोड़ा तो सा ये भी हो सकता हाँ। है वो कॉन्सेप्ट यदि दिमाग में हर कोई रखेगा हाँ, हाँ, हाँ। तो मेरे ख्याल से बहुत कमी हो सकती है और खास करके तो जो लोग नशे का थोड़ा बहुत सेवन करके गाड़ी चलाते वो न करे ड्रिंक और ड्राइविंग दोनों को मिक्स कर देते मिक्स कर लेते हैं वो बात ठीक नहीं है तो क्या है कि कभी भी आप व्हीकल चलाते हो तो ड्रिंक मत कोई भी नशे का कोई भी सेवन ना करें और साथ साथ में क्या होता है कि नए जितने भी हाईवे है उसमें जो मीडियम कट्स होते हैं वो कुछ कुछ दूरी पे होते हैं वो भी इसलिए रहते हैं कि बिल्कुल नज़दीक पास पास में होते तो उससे एक्सीडेंट के चांस बहुत रहते हैं कल तो हम लोगों ने ज्यादातर तो देखा है कि लोग क्या करते हैं कि सौ मीटर या दो मीटर ज़्यादा चलने के बदले वो लोग रॉन्ग साइड आते हैं और ज्यादातर रोंग साइड ऑक्सीडेंट या फिर नशे के सेवन के कारण एक्सीडेंट और जो बड़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट जो होते हैं वो मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा होते हैं उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग लंबी दूरी के ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं वो लोग रेस्ट कम कम करते हैं है। और हाँ। गाड़ी को जल्दी पहुंचाने के चक्कर में विदाउट हाँ। रेस्ट वो काम करते हैं उससे क्या होता है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग चार से पांच के बीच में जो टाइम है वो हाँ तो आठ लग जाती है तो वो अपना बैलेंस खो बैठते हैं और खास करके क्या है आजकल सभी गाड़ियों में पावर स्ट्रिंग हो गया है आपका हाथ हल्का सा भी ज्यादा मुंह लेगा किसी साइड पे तो वो सीधा गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो जब भी गाड़ी चलाए प्रॉपर रेस्ट करके चलाए गाड़ी विदाउट ड्रिंक या कोई भी नशे का सेवन ना करे जितने भी साइनबोर्ड है उनका अच्छे से इस्तेमाल करे और मुझे लगता है की एक बड़ी गाड़ी हो आप ज्यादा दूर तक ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो दो जन रहे एक जन रेस्ट करें एक जन फिर अवश्य मान लो कि आप आपको ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ गई और आप हमेशा एक बात ध्यान में कि आप अगली गाड़ी के पीछे जब चलते हो तो आपके पास इतना टाइम होना चाहिए कि आपके ब्रेक लगने के बाद आपकी गाड़ी उसको टच ना कर इतना डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए आपने देखा होगा की स्कूल बसेज या उसके पीछे इसलिए लिखा रहता है की आपका व्हीकल जो है वो पंद्रह फीट की दूरी पे रखना <laughs> ताकि गलती से भी दूरी बनाए रखी बनाए रखें ताकि गलती से भी उसको छू न लगे सही बात और सीट बेल्ट इसलिए बहुत आवश्यक है कि जब भी आप इमरजेंसी ब्रेक लगाते हो या आपको ऐसा हो जाए आपके साथ हादसा तो उस टाइम पे आप सीट बेल्ट के साथ हो तो आपका जो दिल का हिस्सा है वो सीधा स्टेरिंग के साथ टक्का तक, जाता है सीट बेल्ट होगा तो वो नहीं होगा और उससे आपकी बहुत सारी सेफ्टी हो जाएगी कि कम से कम आप उन लोगों की श्रद्धांजलि में शामिल न जाओगे इसके लिए हम लोग इस विशेष के लिए सही आप मृत्यु से बच जाएंगे और आपको ज़्यादा दर्द तकलीफ़ होने वाली है ज़्यादा शरीर को नुकसान नहीं होगा आप सीट बेल्ट अगर पहन के रखते हैं तो ये आपकी सेफ्टी का साधन है आपके शरीर को संभालने के लिए रखा गया है तो इसका जरूर उपयोग कीजिए और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग चिंतन कर सकते हैं और मैं तो कहूँगा कि अगर हम लोग इस दिन रेडियो के माध्यम से आपको काफ़ी सारी बातें बता रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं कि बस ये कार्यक्रम सुन लिया ख़त्म हो गया भी अपने बच्चों को या स्कूल टीचर्स भी अपने स्टूडेंट सभी को तो यदि थोड़ा बहुत भी ट्रैफिक के रिलेटेड कुछ वैसे तो आज का सिलेबस में आ चुका है ट्रैफिक के बारे में काफ़ी सही जानकारी दी जाती है लेकिन फिर भी हाईवे के आसपास जितने भी स्कूल है उन लोगों को भी हम कहना चाहते हैं और अभिभावकों को भी कि बच्चे अक्सर क्या कर लेते हैं कि जब भी रोड क्रॉस कर हैं तो एक तो प्रॉपर जिबरा क्रॉसिंग का यूज़ नहीं करते कहीं भी अनसन क्रॉस कर लेते हैं दूसरी बात क्या है कि बच्चे खेल खेल में जो जो रोड पे स्टिकर लगे होते है, रेडियू, रेडियू, निकाल देते निकाल देते हैं हैं रेडियम रेडियम रिफ्लेक्टिव उसको निकाल निकाल देते देते कि उनके किसी काम के नहीं वो ऐसे ही में निकाल देते। लेकिन वो सारे लाइटनर या जो रेडियम लगे होते हैं वो सारे जब आप नाइट में गाड़ी लेकर निकलते हैं रात में बहुत तो करता आप कि उसका कितना इम्पोर्टेंस है वो आपको मार्क करती है की यहाँ पे और रोड पे आजकल तो क्या है वो कैटाई भी लगती है तो रेड मार्किंग की होती है येलो मार्किंग की होती है तो जिससे रोड यूजर को पता चले कि यहाँ पे क्रॉस धीरे धीरे चलना है ताकि आगे कोई है ऐसा नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। और जितने भी साइन बोर्ड है वो सभी रोड यूजर के लिए लगाए जाते हैं ताकि कम से कम एक्सीडेंट हो नहीं। नहीं। तो उन सभी रेडियम रिफ्लेटर का भी ध्यान रखा जाए यदि ऐसा करता है उसके साथ छेड़छाड़ी करती है तो एक अच्छे नागरिक के नाते हर कोई समझाना हर किसी का ये फर्ज बनता है कि उसको ऐसा करने से रोके सही बात है क्योंकि ये जो सुविधाएँ बनाए हैं हम सभी अपने लिए बनाए हैं हमारे लिए बना है तो हम अगर उन चीज़ों का उपयोग आ, सही ढंग से करते हैं तो अच्छा है बच्चे अनजाने में उन चीज़ों को निकालते हैं तो हम बड़ों को उस चीज़ों को ध्यान में लाना है बच्चों के और बच्चों को थोड़ा इस बात का ज्ञान अवश्य देना है समझ ज़रूर देना है कि रोड पे जो भी चीज़ें लगी हुई हैं रेडियम्स हैं और ये रात में जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए बहुत मददगार करते हैं आप इनसे छेड़खानी ना करें है ना क्योंकि कई बातें होती हैं कि हमारे जीवन में हम लोग उन चीज़ों को ठीक है वो क्या बच्चा खेलते हाँ, खेलते, खेलते निकाल दिया ऐसे करके डोंट केयर करते हैं उनको पता है। नहीं होता अनजाने में निकाल देते हैं बच्चे भले अनजाने में निकाल लेकिन आप बड़ों को इस बात का भी ध्यान होना चाहिए बच्चा कौन सी चीज़ों से खेल रहा है क्या कर रहा है वो चीज़ अगर पब्लिक की प्रॉपर्टी है या पब्लिक की सेफ्टी के लिए तो बच्चों को उस बात का ज्ञान देने से बच्चा उसी समय पर सुधर सकता है या समझ जाएगा फिर वो दूसरी चीज़ें उसको उन चीज़ों से खेलेगा जिन चीज़ों से उनको खेलना चाहिए आ, मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना है और छोटी छोटी बातें होती है एक्चुअली में सेफ्टी हमारे हाथ में खुद में है और हम अगर अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके चल लेते हैं अपनी कर करे हाँ। हो गई वो आ, बात ठीक है लेकिन शुरुआत हमें खुद को भी खुद सेफ रहे और फिर दूसरों को भी सेफ्टी के बारे में बताए खास करके क्या होता है की एक ह्यूमन बींग रहता है कि जब तक खुद रियलाइज नहीं करता बंदा तब तक उसको उस बात का अहमियत पता है नहीं, तो नहीं पता तो अभी ये सोलह नवंबर को जो पूरा विश्व जो रोड ट्रैफिक विक्टिम्स है उनको याद कर रहा है तो उन लोगों के परिवार लोग जनों को आप पूछिए कि आपका जो जिसके साथ हादसा हो चुका है तो उनको पता होता है कि हादसे से क्या क्या होता है क्या होता है कि एक ड्राइवर यदि उस किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार बिखर जाता है कभी कभी जो पूरा घर जिससे चलता है वो बंदा रहता नहीं तो पूरा परिवार बहुत मुसीबत में आ जाता है तो हम लोग खुद का भी ध्यान रखें और ये समझे कि हम यदि सेफ्टी से व्हीकल चलाते हैं तो हम खुद भी सेफ रहेंगे और हमारी गलती से कोई दूसरा भी अनहोनी का शिकार ना हो जाए और पर। उसके परिवार वाले भी हंसी खुशी से जिंदगी बिताए हिदेश कुमार जी जाते जाते मैं कहूँगा थोड़ा सा हमें बताइए कि इन पाँच सालों के बीच में मैं कहूँगा यही साल में अगर कुछ एक्सीडेंट हुआ हो तो किस वजह से एक्सीडेंट हुआ है थोड़ा सा वो मार्किंग कीजिए देखिए एक्सीडेंट का तो वैसे बहुत सारे जन लेकिन अभी अपने ये, ये और पालनपुर के बीच में में जो चीजें हुई है, उसके बारे थोड़ा सा बताइए। एक तो क्या होता है कि खास करके मैं आपको गुजरात में नशाबंदी है तो कुछ ड्राइवर्स लोग जब भी राजस्थान को क्रॉस करने के चक्कर में होते हैं तो वो बॉर्डर इलाका आता है उसके पहले या तो नशे का सेवन कर लेते हैं या तो साथ में रख लेते हैं तो वो यहाँ से जब भी सुबह सुबह या जब भी शाम को बॉर्डर क्रॉस करते हैं उस टाइम नशे का सेवन कर लेते हैं तो एक तो खास करके शराब के सेवन से एक्सीडेंट होते हैं और कुछ कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे रॉन्ग ड्राइविंग ज्यादा रहती है नहीं, नहीं, नहीं। आ, वैसे अपना जाना पहचाना और विलेज का जो मोड है वहाँ पे भी हमने कई बार देखा है कि और विलेज के पास में, हा, हा, हा। वो बहुत डेंजर जोन है थोड़ा यानी की वहाँ पे भी लोग ज्यादातर चलते हैं तो भी एक्सीडेंट होता है तो रॉन्ग साइड ड्राइविंग से ज्यादा रहता है और नशे के सेवन से ज्यादा एक्सीडेंट थोड़ा सा फूल और उसके साइड में रास्ता वगैरह है वो एक्चुअली थोड़ा आगे दिया हुआ है लेकिन जो गांव वाले होते हैं वो प्रॉपर अंडरपास का या तो यूज नहीं करते ऐसा, ऐसा हाँ, हाँ। वो, वो अकेला है कई जगह ऐसा है कि जहाँ पे अंडरपास का यूज होना चाहिए लेकिन बराबर। लोग शॉर्टकट को, को जितना ज्यादा महत्व देते हैं तो फिर उसमें वो लोग ट्रैफिक नियमों का तो उस चीज से एक्शन हो गए चलिए हितेश कुमार जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि रेडियो के माध्यम से आज हमारे ही दोस्त अपने ही जगह के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे बोलना चाहूंगा की रोड के आस पास जितने भी मोटर गैरेज वाले होते हालांकि उनका भी पैसा है की वो गैरेज करके अपना गैरेज में काम करके अपना गुजारा कर रहे लेकिन और वो व्हीकल के मरम्मत के लिए भी काम आते हैं लेकिन उन सभी को और जितने भी व्हीकल वाले लोग हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वो ऐसी जगह खड़े होकर अपनी गाड़ी का काम कभी ना करवाए जिससे रोड पे चलने वाला दूसरा यातायात प्रभावित हो। प्रभावित हो सही बात है थोड़ा सा हट के अंदर साइड में उनका गैरेज हो ताकि लोग रोड से कोई उनका लेना देना ना हो तो वो चीजें ध्यान में रखकर आप अगर अपना गैरेज चलाते हैं तो काफी अच्छा है एक तरह से आप सेफ्टी में सहयोगी कर सकते हैं सेफ्टी में सहयोग हर लोग कर सकते हैं अलग अलग प्रकार से जैसे की होटल वाले हैं, गैरेज वाले हैं, पेट्रोल वाले ये लोग यदि थोड़ा बहुत भी उनको बताए की आप सेफ्टी से अपनी गाड़ी अंदर ला के पार्क करके जैसे कि होटल ढाबे या रोड पे गाड़ी खड़ी करके बराबर। वो लोग एक आध सिक्योरिटी को रख दे अपने लड़के किसी को भी गाड़ी को अंदर मुव करवा के सही तरह से पार्किंग करवा के फिर वो लोग चाय नाश्ता जो भी कहना है कर सकते है तो उससे क्या होता है की रोड रोड पे दूसरा जो चलने वाले लोग है उनको कोई प्रॉब्लम ना और हो सके तो जो जिनका ऐसा हाईवे के पास में रूट टच होटल है वगैरह या जो भी दुकान है मैं चाहूंगा कि वो लोग ट्रैफिक नियम का एक बोर्ड आम, लगा के रखें वहाँ पर तो वो भी ज़्यादा माना कई बार ऐसे होता है कि आप अपने तो गर, यात्री को लगा जो लगा लेकिन। <laughs> उसको तो निकाल देते या फिर उसका उपयोग नहीं करते हाँ तो थोड़ा सा कभी कभी कस्टमर को बोलना दिक्कत हो जाता है लेकिन आप बोर्ड लगा के रखते हैं तो काफ़ी सारे जो है उनको बोल लगता है लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग उन्हीं के लिए कर रहे हैं जितने भी साइन बोर्ड है या हम लोगों ने इवन हर मीडियम पे ब्लिंकर लगा के रखे हैं कि नाइट के टाइम पे कोई चलता है उसको पता चले कि आगे कोई कट है या कुछ है नहीं। नहीं। तो एल का और एन का पूरा सब एफर्ट यही रहता है कि रोड पे कम से कम एक्सीडेंट हो लेकिन फिर भी जाने अनजान में कहीं गलती हो जाती है और इसी गलती के शिकार जो लोग होते हैं उनकी याद में सोलह नवम्बर को इस बार दो को ये श्रद्धांजलि दिवस श्रद्धांजलि हाँ के रूप में मनाया जा रहा है चलिए हम सभी लोग काफ़ी चीज़ें तो हमारे सामने हमने देखा सुना समझा और काफ़ी चीज़ें हम जानते भी हैं लेकिन आ, जान रिस्क भी या जान के फिर उन चीज़ों को फॉलो अप नहीं करते वहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है और वो थोड़ी मिस्टेक इसमें नहीं कह सकते इसमें जान की जो है वो कीमत लग जाती है इसलिए वो थोड़ा सा मिस्टेक जो है वो नहीं करे और आप अपने पूरे परिवार को और अपने बच्चों को भी खास ट्रैफिक नियम को समझा के रखिए बताइए रोड पे किस तरह से छोटे बच्चों को तो ना हाँ और अठारह साल के कम उम्र कम, वालों को क्योंकि आजकल तो 10-12 साल में दे देते हैं और बोलते हैं कि ये तो ये गाड़ी है क्या बोलते हो बैटरी वाला है पेट्रोल वाला नहीं है और चलाने के लिए दे देते हैं तो फिर भी कोई भी गाड़ी हो लेकिन अठारह साल के कम उम्र वालों को न दे अगर दे तो उनको पूरी तरह से जानकारी भी हो जब भी टू व्हीलर का यूज कर स्पीड का लिमिट जरूर रखिए कम स्पीड में आप चलाते हैं तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहता है तो नुकसान की बात नहीं आती है लेकिन फिर भी आ, कभी कभी हम लोग जल्दबाजी जल्द गाड़ी में बैठने के बाद जल्दबाजी ना करें भले आप घर में बैठें कुछ काम के लिए जल्दबाजी ज़रूर करें लेकिन गाड़ी में बैठने के बाद एक दिमाग से निकाल लीजिए कि आपको जल्दी पहुँचना है क्योंकि गाड़ी वैसे ही स्पीड देगा आपको तो आपका जो है आराम से ही जाना है और स्पीड लिमिट रख के आप अगर चलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है तो इसीलिए गाड़ी चलाते वक्त जल्दबाजी ना करें ये ध्यान में रखिए तो चलिए अब जाते जाते मैं कहूँगा हितेश कुमार जी बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे साथ आज के दिन आपने दिया और इस सोलह नवंबर को आप जो है विशेष रूप से श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल नवंबर के तीसरे हफ्ते को संदे। तीसरे संडे को तीसरे संडे को यह दिन मनाया जाता है आपने बताया है तो हम सभी उन दोस्तों को उन परिवार वालों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने इस तरह रोड एक्सीडेंट में अपना खो गया है उनका गया। कुछ अपना रिलेटिव खोया है कुछ अपने आप के कुछ अंग खोए हैं ऐसे भी हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं तो उन सभी जिनको भी सती पहुँची है उन सभी के लिए श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हम चाहते हैं इजाज़त और मैं भी रेडियो मधुबन का बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने अपने माध्यम से आप, आपके जितने भी श्रोतागण सुनने वाले हैं उन लोगों तक हमारी बात पहुँचाई है और मैं मानता हूँ कि यदि सद, सही श्रद्धांजलि तभी है कि हम लोग खुद ट्रैफिक नियम का पालन करें और दूसरों का भी ट्रैफिक के नियम से अवगत कराएँ चलिए हितेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी जानकारी आज के दिन आपने दिया हमें इसलिए आपका शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट ए भाई दरअ देख के चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाई ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए ए भाई, भाई, देख चलो आगे ही नहीं पीछे भी दाई ही नहीं पाए भी ऊपर ही नहीं नीचे भी ए भाई.